एक सोने का सिक्का देने वाला सरप बहुत समय पहले की बात है एक किसान था जिसका नाम हरीदत्त तथा वे बहुत गरीबी के कारण वे अपने खेत में परिश्रम भी नहीं कर पा रहा था जिसके कारण वे अपना कार्य छोड़कर खेत से बाहर आ गया उस दिन उस ब्राह्मण को घर में बहुत अधिक लग रही थी गर्मी से बेचैन होकर अपने खेत के किनारे पेड़ के नीचे आकर वृक्ष की छाया में लेट गया जल्दी ही उसने देखा कि उसके हाथ पास से ही एक फन वाला सर्प सरपंच के बिल से रिगनते हुए निकल रहा था जिसको उसने समझा कि ये सरपंच उसके खेत का देवरक्षक है, है और मैंने कभी भी इनकी पूजा उपासना नहीं की जिसके कारण ही मेरे खेत की फसल हमेशा खराब होती है इसलिए तत्काल चलकर इस सांप के लिए अपना आदर और सम्मान प्रस्तुत करना चाहिए जब उसने अपना मन इसलिए बनाया उसने जाकर पास से ही थोड़ा से दुख लेकर आया और उसको एक चोड़िया में उड़ेल उसे लेकर उस चिटिन्यों के बिल के पास और तेज से कहा ओ मेरे इस खेत के देवहार रक्षक इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं जानता था कि आप इस तरह से इस खेत की रक्षा करते हैं मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ इसलिए ही मैंने आपको कभी भी आदर सम्मान नहीं दे सका मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और वह दूध का कटोरा वहाँ बिल के पास रखकर अपने घर चला गया अगले दिन जब वहाँ किसान आया तो उसने देखा कि उस कटोरे में जिसमें उसने सांप के लिए रखा था उसमें सोने के सिक्के रखे थे और ऐसा ही लग रोज होने लगा जब वह सांप के लिए कटोरे में दूध रखता और सांप बदले में उसके लिए, उसके लिए उस कटोरे में सोने का सिक्का देता था एक दिन वह किसान अपने गांव से बाहर जाने लगा और उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि दूध ले जाकर चितियों के बिल के पास रख देना उसके बेटे ने ऐसा ही किया अगले दिन जब वे हा कर देखा तो उसके दूध के स्थान पर उसने सोने के सिक्के मिले मिल लेकर अपने घर चला गया और उसने विचार किया जरूर चितियों के बिल में जो साम्प है उसने इसमें सोने के सिक्के भरकर रखा है मैं इसको कौट कर इसमें सांप को कर सारे सिक्के ले लूंगा अगले दिन ने उसने अपने साथ दूध के कटोरे के साथ उस बिल को खोदने के लिए कुदाली भी अपने साथ लेकर आया और उसने उस दूध के कटोरे के चितियों के बिल के पास रखकर उस बिल को कुदाली से खोदने लगा उसकी कुदाली से सांप बच गया और उसने बाहर बिल ऐसी निकल उस किसान के लड़के के पैर में काट लिया जिसके कारण उसका लड़का तरप तरप कर वहीं पर मर गया जब वहां आसपास के लोगों ने उस लड़के की लाश को देखा तो वे उसको उठा कर ले गए और उसका दाहसन साकार कर दिया जिससे कुछ ही देर में वह राख में परिवर्तित हो गया दो दिन के बाद उस लड़के पिता वापस अपने गांव में आया और उसने जब अपने लड़के की भूल के बारे में जाना तो उसे बहुत दुख के साथ बहुत अधिक शौक हुआ लेकिन कुछ समय के बाद वे दुध का कटोरा लेकर उस चितियों के बिल के पास गया और उस सांप के करने लगा कुछ लंबे समय के बाद सांप ने अपने अपने पन को उस चटो के बिल से बाहर निकाला और उस किसान के बोला तुम्हारी इस लोभ ने पकड़कर तुमको यहाँ पर लाई और तुम भूल गए ये कि इस लोभ के कारण ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है जिसको तुम भूल चुके हो अब इस समय हमारी तुम्हारी मित्रता को आगे बढ़ाना असंभव है तुम्हारे पुत्र ने अपने युवा अवस्था के अज्ञान के कारण मुझ पर जानलेवा हमला किया था और मैंने उसको काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई मैं कैसे भूल सकता हूँ कटोरे के साथ कुदाल का हमला और कैसे तुम भूल सकते हो अपने पुत्र के खोने के गम को और उसके द्वारा मिलने वाले दुख को इस प्रकार से सांप ने कहकर उस किसान को उस कुछ बहुमूल्य मोतियों को देकर वाल से अदृश्य हो गया लेकिन वे जाने से पहले ये कहता गया कि अब यहाँ पर और अधिक मत आना ब्राह्मण बहुमूल्य मोतियों को लेकर अपने घर को चल दिया और अपने बेटे के अज्ञानता को कोसते हुए